घोबर बोला सदम की गये दो संख्या अट्ठाइस के बाद द्वा संख्या अट्ठाईस जौ न हो होती सीता सुधिताई मधुबन के फल सदही दिखाई दिधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सरुप समाज आयु सवन मिले ले सवन अति प्रेम कपिशाल पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भाका आख काज का का की नूं हनुमाना राखे सकल कटि के प्रणा सुनो सुग्रीव मऊरकें कटिन सरित रघुपति पैं चल राम कपिन ज गयाबत देखा काज मन अति के सुशेखा थे दो भाई परेशर निगा के सग के सद दे सगुपति कुसल नाथ कुशलनाथ कुशल देख पद कै अभीरण करे की हनुमान जी समेत सब समाज लौट करके किशन नगर में आ गया और नगर के बाहर मधुवन था इन लोगो ने वहाँ सब खन खाए अखबारों ने इसकी सूचना सुब्री को दी सुप्रियो तो समझ गए कि ये लोग सब अपना कार्य करके आ गए हैं इसलिए इनका इतना साहस हुआ कि ये मधुबन में जा करके और उसमें घुसे नहीं तो डर के मारे ये लोग सामने ना आते इस प्रकार का कार्य न करते रक्षकों ने सुप्रियो को बताया तो अपने मन सुप्रिया विचार करने लगे ये सब और उनसे भी सूचना देने वाले आए थे तो उनसे कहा सबको अंदराज को हमारे पास भेज दो तो वे रक्षक लोग और उनसे कहा की महाराज सुखरी जाइए तो ये यह पर सुख्री अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जो न सीता सुध पाई तो अगर सीता जी की खबरें गुदमिली होती तो मधुवन के फल सकेंगी खाई तो इनकी हिम्मत भी कहाँ पड़ती मधुबन घुस जाते उसके फल तोड़ लेते खा लेते यही कर पाते इसका संकेत ये उनका कार्य में सफल हो गए तब उन्होंने थोड़ा किया है तो यही दीदी मन विचार कर राजा मान ये सुग्रीव अपने मन में ये विचार ही कर रहे थे तो लो तक तक तो लोग सब वहाँ पहुँच गए जाके आई गए कभी सहित समाज ये सब समाज के सहित हनुमान जी ने जनमानदाल ये सब सुख्री के पास जा पहुँचे और उन्होंने क्या किया अब देखो कैसे मिलते हैं कैसे बात होती उसका एक क्रम है उसी क्रम से आगे बढ़ते हैं। आदा सबने, सबने आ कर के सुगरी को प्रणाम किया सुग्री राजा है और ये सब मंत्री है सेवक है सब लोगों ने राजा को सबको प्रणाम किया और मिले सबन अति प्रेम कपीशा और कपीर के माने यहाँ सुगरी है सुग्रियों ने एह एह ये सब, सबसे इनको सबसे मिले मैंने उन्होंने प्रणाम किया तो सुंद्री नदी शक्ति तरफ ध्यान दिया और उनसे पूछा सब कुशल वगैरह उनसे पूछी कह के पूछी कुशल उन सबसे मिलकर के उनकी कुशलता पूछी तो लोगों ने कहा कि कुशल पद देखी के आपके चरण कमलों को देख करके सारी कुशल हो गई और राम कृपा भाव का और भगवान जी कृपा से सब काम पूरा हो गया अब देखो एक तो ये है कि कुशल पद देखी आपके चरणों को देखने से सब कुशल हो गयी और विशेष रूप से भगवान राम की कृपा से सब काम हो गया दूसरे प्रकार से ये भी है कि आपके चरणों को देखने से सब कुशल तो है ही है लेकिन भगवान का काम भी सब हो गया और भगवान का सब काम हो नहीं गया विशेष रूप से हो गया माने इन्हो तो बता ही दिया कि सीता जी की खबर हनुमान जी ले आए है और उनको सबको देख आये है कहाँ पर हैं कैसे हैं और हनुमान जी को इस प्रकार बांध दिया गया रावण के सामने प्रस्तुत किया गया तो वो घटना भी सब बता दी तो और फिर हनुमान जी ने फिर किस प्रकार से नगर भर में आग लगा दी वो भी सब बता दिया तो उन्होंने ये बता दिया की देखो सब काम हो गया और विशेष रूप ऐसी हो गया और बड़ी कुशलता के साथ सब हो गया कोई कभी नहीं रह गई कहते हैं नाथ का हनुमाना ये सब मानो जाममान बताते हैं रास्ते में जब आ रहे थे तब हनुमान जी ने रास्ते में जाममान को सब लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे लंका में जा करके क्या क्या हुआ क्या क्या घटनाएं घटी अब यहाँ आकर करके हनुमान जी स्वयं नहीं बताते हैं जाममान बोलते हैं जाम ही समाचार देते है सुग्री को सब बताते है और नहीं आगे भगवान के पास जाएंगे तो वहाँ पर भी सब यही बात होगी वहाँ पर भी प्रकाशें दोबारा नाथ ने हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा हनुमान जी ने सारा काम कर लिया और सब प्राण सब कपियों के बंदरों के प्राण पसी गए इसमें एक बात ये भी संकेत है कि जाते समय सुग्रीव ने कहा था कि अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो लौटने पर हमारे हाथ ऐसी तुम सब लोग मारे जाओ तो जिंदा बचोगे नहीं ऐसा धमकाया था तो ये भी आ करके कहने लगे कि देखो प्राण बच गए हम लोगों के। नहीं तो आप तो छोड़ते नहीं समाप्त हो जाता है <coughs> लेकिन हनुमान जी ने हमको सबको बचा दिया काम पूरा कर दिया तो हम सब जीवित बच गए अब हमको प्राण दंड की सजा अब हम लोगों को मिलने वाली तो रात है सकल कपिन के प्राण सुन सुग्री हो बहुल जहाँ ये समाचार मालूगा तो सुप्रियो पहले ही मिले सबसे अब फिर मिले मैंने अपनी विशेष प्रसन्नता सूचित की और सबको मिलकर के उनको सबको हृदय लगाया और कहा नहीं हम तुम सब लोगों को मारेंगे छोड़ी प्राणी की सजा देने के लिए छोड़ी कहा हमने तो इसलिए कहा था की ये कार्य निश्चय पूर्वक तुम कर लेना इसमें लापरवाही न बरतना इसलिए तुमको इस प्रकार तो बोला था तुम तो सर हमारे बहुत हो ऐसे करके बड़े हदेश लगा दिया सुन तो ने, ने सही तरह चले और सुब्रीय उन सब लोगों को लेकर के पूरे समाज को लेकर के तो भगवान श्री राम जी की तरफ चल गए क्या उनको बताना चाहिए ये सब संपन्न हो गया तो राम कपे ने जब आवत देखा तो भगवान तो प्रवतन के ऊपर ऐसी वहाँ पास कर रहे थे तो सब अपने नगर ऐसी निकल करके नगर के बाहर आए और उस पर्वत के ऊपर चढ़े तो हनुमान लक्ष्म भगवान श्री राम लक्ष्मण जी उसी पर्वत पर थे तो वहाँ से देखा कि मानव लोग चले आ रहे और ये भी देखा की लोग प्रसन्न हैं भगवान ने देखा कि तो बड़ी प्रसन्नता के तो साथ चलते कूदते चले आ रहे तो राम कपन जले आवे देखा तो कहा जब मैंने हर सबसे देखा तो देखा इनका सबका मन बड़ा प्रसन्न है तो समझ गए की इनका काम पूरा हो गया भगवान तो वैसे सब वाले है लेकिन जानने के लौकिक रूप से इस प्रकार से देखते हैं कि बार बार इस बात का उल्लेख आता है कि हनुमान जी समुद्र पार से आए तो वहां पर भी हनुमान जी को तो प्रसन्न देखकर के सब बानर समझ गए काम हो गया और जब ये सब बानर जा के मधुबन के फल खाए सुग्रीव के सामने गए तब भी ये सब बहुत प्रसन्न थे तो सुग्रीव समझ गए कि सब काम पूरा हो गया ऐसे ही जब सबके सब भगवान के सामने जाते हैं तो भी प्रसन्न में पहुँचते हैं तो उनकी प्रसन्नता को देख करके समझ जाते हैं काम हो गया तो मान लिया बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि जब प्रसन्न जब कार्य पूरा हो जाता है तब मन में प्रसन्नता होती है उसे मालूम हो जाता है कि कार्य कर लिया लेकिन दूसरी बात यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये है कि व्यक्ति अपने जीवन और भौतिक जीवन जीते हुए भले ही दुखी रहे लेकिन जब वो भगवान के कार्य में लगता है भगवत भक्ति में लगता है ज्ञान में लगता है और समस्त समाज को संसार को भगवान रूप समझ उसकी सेवा में लगता है तो वो कार्य करते हुए उसको प्रसन्नता जो प्राप्त होती है वो भौतिक प्रसन्नता नहीं है वो आध्यात्मिक प्रसन्नता है और उस प्रसन्नता से व्यक्ति में तेज बढ़ता है और उसके मुख पर एक निर्भयता एक प्रकाश एक आनंद उसके मुख पर छा जाता है कुछ पाए नहीं सकता जो कोई देखता वही जान जाता है कि हाँ ये व्यक्ति भगवान का भक्त है ज्ञानी है लोक कल्याण के कार्य में लगा हुआ है ये सब व्यक्ति जो बात जाना जाता है जिसका जीवन सफल इसलिए संतुष्ट है प्रसन्न है वो बात भी कहना चाहते हैं इसलिए इसी बात को बार बार दोहराते रहते हैं वो स्वामी जी बार बार के दो भगवान का कार्य हो गया है पूरा इन्होंने किया है इसलिए ये सब प्रसन्न भगवान भी जान गए अब भगवान ने जब देखा सब लोगों को आते हुए तो पहले तो वहाँ पर एक कन्दरा थी पर्वत में उसमें पास करते थे बाहर उसी कंदरा के बाहर थे ही भगवान उन्होंने देखा इन सबको आते हुए जब सब लोग पास आ गए तो उसी द्वार चंद्रा के द्वार के बाहर एक पत्थर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर उस फटेक का सफेद उसी पत्थर के ऊपर भगवान बैठा करते थे बाहर निकल करके तो वहीं पर भगवान बैठे जब बैठ गए तो परे सकल कभी चरण में आई भगवान के बैठने पर सब बानव तब तक, तक आ गए और आकर के उन्होंने भगवान के चरणों में सबको भगवान के चरण सभी ने प्रणाम किया तो ये अब देखे मिलाइए जैसे की बानर सुग्री पास गए थे तो सुबीव को सबने प्रणाम किया वही बात यहाँ बतती है सब बानु आते हैं क्या भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। और वही समाचार जिस प्रकार सुबरीव को दिया उसी प्रकार भगवान को भी सब बता रहे हैं तो प्रेम सहित सब भेंटे रघुपत कर्मा पुण्य जब सबने इस प्रकार भगवान को प्रणाम किया तो भगवान भी बड़े प्रेम के हिसाब से सबसे भगवान तो कर्माधान है उन्होंने भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सब बंधवों से भेजे की मैंने सबको रस लगाया और रस लगा लगा करके सबसे बड़े प्रेम पूर्वक सबसे और पूछी कुशल और भगवान ने फिर सबसे कुशल भी पूछी आप दो देखना चाहे तो फिर मिला के ऊपर देखिए ना सुग्रीव से जैसे प्रकार जिस प्रकार से क्रमित बात हुई थी और मिले थे उसी प्रकार से यहाँ फिर मिल रहे सुग्रीव ने भी कुशल पूछी थी तब भी जो सब ने कहा था आपके चरणों की भगवान की कृपा से सब कुशल ऐसे भगवान ने भी यहाँ कुशल पूछी तो मिलने पर व्यक्ति जो है वो तो फिर कुशल पूछते हैं, तो ये पूछी कुशल तो उसको उत्तर क्या देते, हैं? कि ना कुसल देते तो ये कुसल है की नाथ अब कुशल दे के पद करेंगे भगवान आपके कमलों के दर्शन से हमारे सब कुशल तो आप एक, एक कुशलता का उत्तर देने में व्यक्ति अपने अहंकार व्यक्त नहीं करते ये भगवान के ऊपर ही रखते है या राजा सुब्रीव ऐसी मिले हैं तो राजा सुब्रीव के ही दर्शन करने ऐसी उनसे मिलने की उन्हीं की कृपा के कारण ऐसी कहते हैं हमारी सब कुशल ऐसे भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कहते हैं आप ही किस पास कुशल है ये ये अपनी भारतीय संस्कृति का विधान इस प्रकार बोलने का तरीका समझने का तरीका इस प्रकार का है तो ऐसे कुशल के समाचार इन सब लोगों ने अपने बताए फिर भगवान को अब आगे देखे अब जब हम सबके समाचार बताते हैं जब कुशल पूछिए तो फिर आगे और क्या कहते हैं जामवंत कह सुनर घुराया जा पर नाथ कर उ तुम दाया सदा शुभ कुशल निरंतर नर मुनि विजयी पर प्राव। प्राव। गुण बिनयी गुणसागर दास उजागर प्रभु की कृपा भयू सब काजू जन्म हमारे सुफल जू नाच पवन सुख की निज करणी का मुखन जाए सोबरण पवन तन के चरित्र सुहाए जाम मंत्रुपतें सुनाए सुनत कृपा निधि मनयति भाए सुन हनुमान हर से अलाये साहु तात के भाति जानकी रात करती रक्षा सुतान की नाम पारु दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन चंद्र का जाए प्राण के बात रामचंद्र की जय पवन सुन हनुमान की गये बोलो भाई सरसंग पूछने पर जाम से जामान के बोलने का एक कारण ये भी है कि इन समय जो समूह जितना बानरों का है चाहे सुग्रीव भी राजा है और ये सब लोग है बानर और लोग अंगद आदमान है, है उन समय आयु में जामान सबसे अधिक है ये बात देखी थी उधर इस कांड के पहले कांड के पहले जब अंत में पिछला समाप्त हुआ तो जाम स्वयं कहा की तो बहुत बुद्धि वो जमाना चला गया जब बावन भगवान ने उतार लिया और फिर भारी अपना सही धारण किया और उसमें हमने साफ परिक्रमा कर तो वो तो बहुत पुरानी बातें हैं अब तो हम कम तो में रखना है कि की हो बान ये बात जाम बान की वृद्धावस्था का वर्णन और आगे भी आता रहता है यहाँ पर भी पहले भी आया है आगे भी आता रहता है तो वृद्ध होने के कारण सबसे अधिक आयु होने के कारण से यही बोलते बाकी लोग इनके सामने ये आप चाहे अपनी संस्कृति समझो समझो, एक तरीका इस प्रकार का ये भी है की समूह में जो सबसे बड़ा है वही सब इस प्रकार से बात भगवान श्री राम से करता है वही समूह को बताता है इसलिए जाम कहते हैं जाम मान तो कह सोन कर उड़ाया जामान भगवान से कहने लगे की भगवान सिंह ने जा पर नाथ गर्भ भगवान आप जिसके ऊपर कृपा करो ता कुशल निरंतर उसकी तो हमेशा ही कुशल उसकी कुशल में कौन सी कमी और सुर नर मुसन्नता ऊपर और फिर तो उसके ऊपर तो सभी लोग कृपा करते हैं मनुष्य है चाहे मुनि हो चाहे जब भगवान ही कृपा कर रहे हैं तो फिर देखते हैं कि सभी लोग उसके ऊपर कृपा करने लगते हैं अब इसमें जो एक संकेत इस बात का भी है कि जामान कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ से चलने लगे थे तब आपने बाद में हनुमान जी को बुलाया और उनको आपने मुद्रिका दी और उनको आपने समाचार कह के, के सुनाया कि सीता जी मिलेंगी उनको आप ये बताना हुँ? तो बस कहते है जापर नाथ करो तुम दया जिसके ऊपर आप दया करो तो हनुमान जी के ऊपर विशेष रूप से भगवान की दया थी उसी की तरफ संकेत करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि उनकी ऊपर आपने कृपा की तो फिर तो तो उन्होंने काम किया सब काम संपन्न हो <खेण> कहते हैं कि भगवान आपके सब कार्य आपकी कृपा से ही सब कार्य हुआ और आपकी कृपा से सब कुशल भी सब प्रताप है कहते हैं विजयी सागर और तास ताश सूज त्रयोग के उजागर जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो वही विजयी है विजय प्राप्त करता है भी उसमें आती है और, और उसका गुण सागर समस्त गुण भी उसमें हो जाते है और ताश सूज त्रय लोक के उजागर और तीनों लोगों में उसका इस ही प्रकाशित होता है चलता है ये सच्ची भी होता है की अब ये बात कोई झूठी-मुटी बातें नहीं कैसे करके कंगियों में लोगो को लिखना आता है तो मन ग्रंथ बोलते चले जा रहे हैं। इसके भाव को तात्पर्य को समझे और इसी को देखें कि यही जीवन का सही रास्ता भी है और ऐसा ही करना भी चाहिए भगवान की संध में रहे और उन्ही सेवा में लगा रहे तो देखेंगे की भगवान की कृपा ऐसी तो उसमें समस्त गुण आ जाते हैं शक्ति आ जाती है ज्ञान आ जाता है ये स्नीतनी होती है उसके ऊपर तो सभी लोग कृपा करते हैं, भगवान जी कृपा बताते हैं जामन, ये सिद्धांत की बात बताते हैं। अभी उन्होंने हनुमान जी का नाम नहीं लिया है केवल एक सिद्धांत की बात नीच की बात कहते हैं यही कहते हैं इसके ऊपर आप कृपा करो बस उसकी सदा तो कुशल है पहली बार दूसरी बात उसके ऊपर सभी लोग उसके ऊपर कृपा करते है सब प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर दूसरी बात तीसरी बात तो उसमें समस्त क्या क्या बातें आ है जाती हैं कि उसे विजय भी प्राप्त होती है सफलता जीवन में प्राप्त होती है दूसरे उसमें विनम्रता भी आती समस्त गुण भी आते है, भी, भी है ये सब लाभ उसको प्राप्त होते हैं और ये सब प्राप्त करने चाहिए व्यक्ति विषयों के चक्कर में पढ़ करके शारीरिक और विषयों के सुख का लोभ में प्रलोभन में पढ़ करके अपने जीवन को नष्ट न करे जीवन का सुन्दर स्वरूप ये ये उसे करना चाहिए जब उसके सारे लोग में प्रशंसा हो समस्त गुरु में आने उसके जीवन में सफलता प्राप्त हो तो उसका आनंद ही क्या कहना और ये सब भगवान की कृपा से ही होता है इस प्रकार का ऐसा ज्ञान बान भी समझाते कहते हैं देखिए आपकी कृपा से सी विजय वो व्यक्ति समस्त विजय प्राप्त कर लेता है शंकराचार्य जी के गुण में आता है प्रश्न आता है कि तीनों लोगों के ऊपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है उसके उत्तर में कहते हैं जो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उसे तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है देखो तो प्रश्न कैसे है और उत्तर किस प्रकार के जर कभी ध्यान नहीं आएगा पहले दीजिए तीनों लोगों पर भला कौन विजय प्राप्त कर सकता कोई नहीं कर सकता ऐसा लगेगा मन लेकिन सुझाते हैं कि जो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उसे तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ए, सबसे है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है सबसे बड़ा मित्र कौन है तो छठवाचार्यों को गीता का भगवान कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप ही अपना मन ही अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु भी है और अपने आप अपना ही सबसे बड़ा शत्रु भी है ऐसा समझ करके तो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपने आप को भगवान में समर्पित करना चाहिए भगवान की सेवा में लगना चाहिए तब मन के ऊपर विजय प्राप्त हो नहीं तो मन तो व्यक्ति को काम करे भी लोग भटकाता ही रहेगा हाँ। और विषयों के सुख प्राप्त हो जाए और धन संपत्ति मिल जाए और ब्राह्मण बन जाए और ये मिल जाए और यही सब करेगा और उसको कभी विश्राम शांति कभी सब सदा असंतोष सदा भटकना सदा दुखी रहना परेशान रहना चिंता रहना यही परिणाम उसके जीवन तो कहते हैं वो का और दूसरी बात भी लौकिक विजयी होती है संसारी विजय माने कोई एक व्यक्ति भौतिक समृद्धि प्राप्त कर ले तो प्रकार से सफल व्यक्ति है विजयी है लेकिन संसारी व्यक्तियों को जो सफलता प्राप्त होती है उसके साथ में अहंकार का दुर्गुण आ जाता है उससे बच नहीं सकते लेकिन जो भगवान के भक्त हैं और भगवान की सेवा के कार्य में लगे हैं उनको भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है और अधिक प्राप्त होती है लेकिन उनकी विनम्रता बनी रहती है अहंकार नहीं आता व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त हो लेकिन अहंकार न आवे कब संभव है तो यदि तो तो तो जो चाम मान बता रहे हैं कि भगवान जब आपकी कृपा हो और तो जो आपकी सेवा में लगे आपकी सर में आवे उसके लिए दोनों बातें होती है लेकिन विम्रता तो पर व्यक्ति को संसारी व्यक्तियों में विम्रता नहीं आ पाती तीसरी बात ये है कि ऐसे व्यक्तियों में सदुण भी फैलाते भगवान ही एक प्रकार से सबसे बड़ा गुण क्या है पर परमात्मा ही परमात्मा जिसके हृदय में आ गया तो फिर उसके सदुण भी उसके हृदय में आ गए परमात्मा को बला दिया तो दुर्गुण ही दुर्गुण आ गए सर ये नियम इस प्रकार तो के भगवान की कृपा हुई तो सदगुण आ जाते हैं अंदर तो कहते हैं ये ही और गुण सागर गुण का सागर पर सब गुण समुद्र की है समुद्र में जल ही जल है ऐसे पर में गुण ही होते हैं सब प्रकार के गुण उसमें बना आ है और कहते हैं जब गुण व्यक्ति में होते हैं तो संसार में किसी व्यक्ति की ख्यात की क्यों होती है वो गुण से होती है जो व्यक्ति जितना ही गुणवान है उतना ही कीर्तिवान है इसलिए कर्मशा बोलते हैं सागर और का जागर तीनों लोगों में वही ये होता है है यदि इसमें कोई यस्वी हो और इसका सुप्राप्त करना चाहता हो तो भगवान गुणवान्वन और गुण को प्राप्त करने के लिए भगवान की संग में जाए भगवान हमे में आए तब शांति विश्राम विनम्रता साहस उत्साह ये सब पूर्ण के अंदर आवे उदारता क्षमा ये ये सब गुण है। ये के गुण व्यक्ति तभी आएंगे जब व्यक्ति के दिन ज्ञान और धरती आएगी जैराग आएगा तभी ये सब आएंगे तो ये तो सिद्धांत की बात बता दी और उसके बाद में फिर सब कहते हैं कि प्रभु की कृपा भय सब काज और फिर कहते हैं भगवान आपकी कृपा से सब काम हो गया सब काम हो गया ना सीताजी की खोज वगैरह जो थी करने की पता लगाना था तो सब पता लग गया मालूम हो गया और हमारा सफल था आज और कहते हैं हम सब लोगों का जन्म सफल हो गया काम भगवान का हुआ सीता जी की पता लगी और जन्म सफल सबका हो गया सबका जन्म सफल हो गया नहीं माने जीवन कब सफल है और कब निष्फल है जब व्यक्ति केवल सांसारिक कार्यों में लगा रहे भौतिक जीवन जीता हुआ उसी विषयों विषय में अपने जीवन को नष्ट कर दे पश्चिमी जीवन जिये तो जीवन निष्फल हो गया यदि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जिए, ज्ञान हो भक्ति हो परमात्मा में संभव भाव हो लोक कल्याण के कार्य करने में समर्थ हो संसार में प्राणी मात्र पर अनु मात्र पर शक्ति उनके ऊपर करुणा भाव आगे उनकी शक्ति सेवा में लगे तो समझो व्यक्ति का जीवन सफल इसलिए कहते हैं जन्म हमारे सफल भाजु नमन शुकी अब कहते हैं हनुमान जी ने तो बहुत बड़ा काम किया पता ही, ही पता नहीं लगा लिया बहुत कुछ कार्य लिए किया ना तो पवन सुध की जाए सो बरनी, तो तो हजार मुख से भी वर्णन करो जो तो भी वर्णन न करते बने बड़ी चतुरता के साथ बड़ी वीरता मैंने सभी कार्य प्रकार जैसे करने चाहिए उससे भी ज्यादा उन्होंने सब कार्य हनुमान जी ने कर दिया हनुमान तो के चरित्र सुहा जाम मान कहते जो हनुमान तो जी के चरित्र तो तो तो बड़े ही सुंदर हैं, बड़ा ही सुन्दर उन्होंने कार्य किया है जाम कर अभी पता ही सुनाए तो जाम मान में वो कार्य हनुमान जी ने जो किया था समुद्र पार कैसे किए लंका में कैसे पहुँचे प्रवेश कैसे किया सीता जी की खोज कैसे की और जो भीष् से भी मिले और उसके बाद में फिर तो सीता जी से मिलने के बाद में फिर तो कैसे इन शासनों का वध किया और कैसे बांधे गए कैसे राम के पास गए सब कथा जितने जाम मान ने आपके अंतर सब कथा सुनाए। सब प्रण जित तो हनुमान जी ने सब बताया था वैसे वैसे जामान ने सब भगवान राम को सुना दिया जामवंतराजो पता ही सुनाए जाम मान ने सब कथा सुनाई हनुमान जी हनुमान जी ने अपने मुख से भगवान से नहीं कहा कि तो मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया कृपा ने जब मन दिन आए जब तो हनुमान जी के सक्षर सुने तो भगवान को बड़े प्रिय लगे भगवान को लगा निभा हनुमान जी ने बड़ा सुंदर किया और फिर कहने लगे की पुनः हनुमान हर्ष जी लाए और फिर भगवान ने एक बार फिर हनुमान जी को लेकर अपने आदेश लगा लिया मैंने हनुमान जी का विशेष सम्मान किया और उनके ऊपर प्रसन्नता प्रकट की हनुमान जी भगवान राम से मुझे बड़े प्रसन्न होकर के आनंदित हो गए अब कहू पाप के भात जान के अब भगवान श्री राम जी सीधे हनुमान जी से बोलते कथा सुना रहे थे अब हम भगवान श्री राम जी हनुमान से सीधे सीधे पूछते हैं क्योंकि हनुमान जी पहुँचे उन्होंने सीता जी की खोज की तो उनसे भगवान पूछना चाहते है किस तो राधि करके रक्षा तो प्राण की तो भगवान पूछते हैं की सीता जी तुम्हें मिल गयी लेकिन ये तो तुम बताओ कि वहाँ पर निसाचरों के बीच में वो कैसे उनका समय व्यतीत कैसे रह पाती हैं और उनके जीवन की रक्षा कैसे होती है साको परेशान करते हो त्रास करते होंगे निसाचरों ने उनको उनको मालाला डाला हो कैसे बचती हो बची कैसे कैसे जीवित कैसे नहीं ये भगवान राम ने उनका आश्चर्य की बात है बीच में सीता जी अकेली वहाँ रह करके कैसे अपने जीवन को उनको चला सके ये आश्चर्य की बात हनुमान जी कहते हैं देखो कि सीता जी कैसे रहती है ये भी काव्यात्मक बात भी है और, और इसमें जान भक्ति और योग सबका वर्णन भी है एक ही जुड़े के नाम पारू दिवस के देखो भगवान श्री राम जी का आपका नाम जो वो हो वो तो पहलेदार की तरह से रखा करने वाला और दिवस ध्यान तुम्हारा कपात और जिंदा तुम्हारा ध्यान करती रहती है ये मानो दरवाजा पर दिखेगी मानो सीता जी एक कमरे के भीतर अपने दिवस शरीर रूपी भवन के भीतर दरवाजा बंद किए हुए उसी में रहती है। और दरवाजे पर पहले भी राव और माँ नाम भगवान के हैं ये दोनों पहलेदार हैं याद करें भगवान राम चित्र थे अब खत भगवान श्री राम जी के दो पादुपाएं लेकर के जब क्या चलने लगे तो भगवान के दो पादुकाएं क्या तमाम उदाहरण दिए उसने एक बात ये नहीं कहा कि दो पादुका